तू तो कौन कहाँ से आया है कुछ अपनी बात बता बन रे उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा क्या कारण था बतला बन रे लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं तू तो इतना ढीठ निरंकुश है मेरे प्रताप से डरा नहीं मारा है अक्ष कुर मेरा तो तेरा क्यों न संहार करूं तू ही न्याय बन कर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं ब्रह्म फांस से मुक्त हो बोले कभी स्विवेक उत्तर कैसे एक दू जब है प्रश्न अनेक दस मुक्के प्रश्न पुस्तिका के पढ़ने क्रम क्रम से लेता हूं पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ सागर है जो रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल रग नायक रघुवर है जो जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संघारक है इच्छा पर जिनके विधि हरिहर हर, संसार कार्य परिचालक है जो दशरथ अजर बिहारी है कहलाते रघुकुल भूषण है रेझे थे जिन पर सुरपन खा हारे जिनसे खर दूषण है फिर और ध्यान दे लो जिसके सीता को हर कर लाए हो मैं उन्हें राम का सेवक हूँ तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को इतने में भूख लगी ऐसे हो गया फल खाने को तुमने नली पाहुने के निश्चर कुल में अभाव है फल खाकर पेड़ तोड़ता है वानर का तो स्वभाव है भगवान जी में हैं जब तब भक्त प्रसादी पाते हैं इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं मैंने भी श्री राम अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं तुम उस प्रसाद के पात्र न थे इस कारण तोड़ गिराए हैं अक्षय वध का उत्तर है सबको अपना तन प्यारा है उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है अब मेरों को कुछ प्रार्थना है अब मेरी अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए दे कर ध्यान बिना कहे बनती नहीं कहना पड़ा निदान सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो जीवन में अपेस अर्जन कर बिनाए मृत्यु मर रहे हो तब पीछे पछताते हैं जो है मदांध प्रभुता वाले निकट आ रहा प्रलय काल सोते हैं क्यों लंका वाले है यही उचित शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को श्री कौशल की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को रावण बोला व्यर्थ का यह वितान मत मतदान चोर और भर जो रहो करता नीत बखान है धाग धरण थे गगन तलक रचना समस्त मुझ ही में है आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझ ही में है मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगते हैं ग्रहकाल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं आते है बड़े हसी मुझको यह उठपटांग बातें सुनकर उस अलम तपस्वी बच्चे को किस बात बखाना चुन चुन कर ना समझे किस घमंड है स्वामी को अपने समझाने उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले हुए अंजनी लाल के लाल तुरंत ही नये भाव दबा कर क्रोध का बोली ऐसे बहन तूने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है कितने ही फेको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है आ गया मृत्यु का दिन समीप उसने ही तुझे घुमाया है कहना सुनना है व्यर्थ सभी तू तो सचमुच बहुराया है मेरा मेरा जो बगता है यह कुछ भी काम न आएगा तब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बधूटे निरखेंगे अन्यथा मरेगा जब मदान्ध मक्खियाँ लाख पर भिनकेगी अरे दश कंधर तजय तज अरे दशकंधर तजय भिमान अरे दशकंधर तजय दश कजयिमान भाई बंधु बेला मित्रतया सान काम नहीं आए घा को जब हो पाँ प्राण पयान अरे दस कंधर तजयभिमान सेना सम्पति राजयटारे घोड़े गज रथयान एक दिवस सब झूठ जाएंगे तू है और मसान अरे दस कंदर तज अभिमान और वस तू किए है वे दूर महान साथन जाया शरीर भिज का बड़ा गुमान अरे दशकंधर तजय भिमान अरे दशकंधर तजय भिमान खानपान पान निद्रा माया मे भूला क्यों अज्ञान अब तो निज कर तब्य समझ ले चाहे हो उत्थान अरे दशकंधर तजय अभिमान अरे दशकंधर तजय अभिमान पुण्य पाप है संग जाता है रख तो ये तना राधे श्याम समझले जग में है बस कर्म प्रधान अरे दशकंधर कंधर तज अभिमान अरे दशकंधर कंधर तज अभिमान अरे दशकंधर कंधर तज अभिमान दस कंधर को विसलगा यह हित कर उपदेश क्रोध युक्त हो कर दिया इस प्रकार यादे हे राजसभा के सचिव वरों वनर सचमुच ही उन्मादी है सीधा साधा सा लगता है वास्तव में बड़ा विवादी है निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका ये काट डालो सामने मेरी इन आँखों की खंगों को खींच उठे खलगन चाह कपिका संघार करे भालों के नोकों पे रख ले फिर बाणों की ब्योछार करे दैवयोग से आ गए तुरंत विभीषण राय बोल उठे हो रहा है यह कैसा अन्याय हे भाई कुछ सोचो समझो सर्वत्र क्षमा है दूतों को ऐसा न करो जग धिकारे लंका पत की कर तूतों को फिर राज सभा है यह राजन अन्याय यहाँ कीजिएगा देना ही है यदि दंड से तो अवसर देख दीजिएगा अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय वे पूछ पूछ घुमा कपिले उद्यान उजाड़ा सारा है अतएव नहीं पूछा करो इसे अब यह आदेश हमारा है घी और तेल से वस्त्र भिगो बलवावो पूछ बानर की फिर प्रचंड कर प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूछ में पूछर की जब जले पूछ ये जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा लड़ने के लिए तपसियों पूछगा अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा आजा सुन लंकेश के हसे बलि हनुमान यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान शारधा माँ तो कर चुकी काम अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा तिगनी का नाच नुलाऊंगा आज्ञा आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते थे घर घर से आव अनेक कपड़े उस एक पूछ पर बंधते थे लंका का अद्भुत कौतुक था बूढ़े बच्चे सब हंसते थे जब पवन सुते अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे वे वस्त्र लगाते जाते थे यह पूछ बढ़ाते जाते थे पुर भर के कपड़े लगा दिए पर छोड़ न उसका पाते थे घीते लकाम आया इतना बाकीन बचा छोकन को कपड़े का ऐसा अकाल हुआ बच रहा न जरा कफन तक को बच्चे बूढ़े तरुण सब बोले विविध विध बोल खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोल अंधों को सूझे नहीं सुख में दुख की लाग नगर घुमा कपिपूछ में तुरत लगा दी आग